बहादुर दर्जी एक वक्त का किस्सा है। एक छोटे से शहर में एक दर्जी रहता था जिसका नाम रियोल था। रियोल शहर के लोगों के लिए सबसे खूबसूरत लेबाज और कपड़े सीखकर अपना गुजर बजर करता था। एक दिन जब रियोल अपने कमरे में बैठा सिलाई कर रहा था तो कुछ मक्खियाँ उसके गिर्द भिनभिनाते हुए � वो चली गई। वो सोचती हैं वो मेरा मुकाबला कर पाएंगी? और मक्खियाँ? मैं जरूर जैम की तरह मीठा हूँ अगर इतनी सारी मक्खियाँ हैं तो तफा हो जाओ। तुम सब की सब। ओह, सात मक्खियाँ। मैंने अकेले ही सात मक्खियों को भगा दिया। मक्खियाँ मुझसे इतना खौफ खाती हैं। जरूर मैं बहुत ही दिलेर होगा। सार उसे अपने घर में जो कुछ भी मिला उसने वो ले लिया। उसके पास बस एक पनीर का टुकड़ा था। उसने उसे अपनी जेब में डाला और दुनिया को अपनी बहादुरी के बारे में बताने के लिए निकल पड़ा। जब वो सफर कर रहा था, तो वो एक चिड़िया के पास आया जो एक झाड़ी में फंसी थी। शायद ये चिड़िया मेरे � रियोल इतना चल-चल कर थक गया था तो उसने आराम करने का फैसला किया। ओ, वो सफर बहुत थका देने वाला था। ये पत्थर अच्छा रहेगा अपनी पीठ को टेक कर आराम देने के लिए। आ, ये इतना ओ, रिओल सकते में आ गया क्योंकि वो पत्थर जो वहां से खिसक गया था वो पत्थर था ही नहीं जैसे उसने ऊपर देखा रिओल ने देखा कि उसने टेक लगाई थी एक दयो के पांव पर और वहां खड़ा था एक दयो जो इतना बड़ा था और वो झुका हुआ था बेचारे छोटे से रिओल पर ये क्या है एक दयो वो पत्थर इसके पांव क मैं सबसे अजीम दयो हूँ जो आज तक इस ज़मीन पर नहीं हुआ। मैंने बहुत सी जंग जीती हैं और बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। क्या तुमने कभी मेरे मुताबिक नहीं सुना? नहीं, पर क्या तुमने मेरे मुतालिक सुना है? मैं वही हूँ जिसने अकेले ही साथ को भगा दिया है। साथ? हाँ साथ, अकेले ही। हम्म, पर क क्या हो यदि वो मक्खियां हों नहीं कोई भी अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनेगा सिर्फ मक्खियां भगाने के लिए एक है फिर मैं तुम्हारी ताकत आजमाना चाहूंगा क्या तुम ये कर सकते हो तयो ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ से मसल दिया वो टूट गया और मिट्टी बनकर गिर गया क्या बस तायो ने देखा जब पूरा पानी पनीर से निकल गया, उसे ये पता नहीं था कि ये पनीर था, और उस पर यकीन कर लिया जो रियोल ने बताया था। ठीक है फिर, चलो देखते हैं तुम इसे कितनी अच्छी तरह फेंक सकते हो। उसने एक पत्थर उठाया और उसे दूर हवा में फेंक दिया। वो काफी दूरी पर जाकर गिरा एक जबर चलो देखो उससे ज्यादा कुछ कर सकते हो ये सबसे आसान बात है जो तुमने मुझसे मांगी है और उसने अपनी थैली में हाथ डाला एक परिंदे को निकाला उसने उसे अच्छे से अपने हाथ में छिपा लिया और जब उसने उसे फेंका तो वो इस तरह था कि दयु ये ना देख सका कि वो एक परिंदा था पत्थर नहीं था परिंदा � बाहर पत्थर के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसे बेहतर तरीके से फेंका था। इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे कमजोर हो और तुम बदबूदार भी हो। मैं बदबूदार नहीं हूँ। ठीक है। मुझे ये दराह तोड़कर अपनी गार में ले जाना होगा। तुम मेरी मदद करनी होगी। क्या तुम ये कर सकते हो? बिल्� क्योंकि तना आगे की तरफ पड़ा हुआ है, तुम्हें इसे उठाना चाहिए। क्योंकि मुझे तुम्हारी गार तक जाने का रास्ता नहीं मालूम, मैं डरक का पिछला हिस्सा उठाऊंगा। तो दयो रियोल की तजब्बीज पर रजामंद हो गया, हालांकि दयो बहुत बड़ा और ताकतवर था, और उसकी आवाज कडकती बिजली की तरह थी, पर उ पीछھ नहीं देख सکتا था اگر उसے ایسا کیا ہوتا تواسے देखھا ہوتا کہ ریول کیسے آرام سے اور خوشی پیششی ٹہنیوں پر بٹھا ہوا ہے लिए آخر کار وہ غار میں پہنچ گئے ریول ٹہنیوں سےھہ اور دں پیچھے مہ और तुम्हारी सांस नहीं फूल रही क्या उस वजन के साथ चलना तुम्हारे लिए भारी नहीं है मैंने साथ को भगा दिया था बस अपना हाथ झटककर किसी ऊंचे पहाड़ पर एक लंबा दरक लेकर जाना मेरे लिए कोई खास बात नहीं है यह तो बहुत ही आसान था बल्कि मेरी तो अच्छी कसरत हो गई ओह क्यों ना तुम आज रात यहीं रुक जाओ या तुम्हारे पास ठहरने की कोई जगह है नहीं मेरे पास नहीं है मुझे रात भर यहां ठहरने में खुशी होगी उस रात रियोल और दयो ने इकट्ठे मिलकर खाना खाया और आखिर में सोने चले गए। यकीनन रियोल का बिस्तर उसके लिए बहुत बड़ा था, तो वो कमरे के कोने में गया और वहां पर सो गया। आधी रात के बीच दयो उसके कमरे में आया और बिस्तर के ऊपर खड़ा हो गया। उसके पास एक लोहे का गदा था और उसके साथ उसने उस मैंने उससे छुटकारा पा लिया मैं आज रात चैन से सो पाऊंगा जब सुबह हुई तो दयो खुशी-खुशी अपना नाश्ता कर रहा था तभी रियोल के कमरे का दरवाजा फटाक से खुला और रियोल बाहर आया गुड मॉर्निंग मिस्टर बदबूदार दयो मुझे बहुत अच्छी नींद आई पर मुझे अफसोस है यह कह कहकर कि तुम्हारा पलंग टूट गया है शायद میں یہ برداشت نہیں کر سکتا دیو خوف زدہ ہو گیا اور وہ غار سے باہر بھاگا اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا ریول نے پھر اپنا سفر جاری رکھا اس مرتبہ وہ ایک سلطنت میں پہنچا وہ باغ میں گیا اور نرم گھاس پر سو گیا وہاں ایک پہردار نے اسے سوتے ہوئے دیکھا اور اسے نیند سے جگایا کون ہو تم اور تمہاری جرت کیسے ہوئی عظیم بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کی؟ अपने अजीम बादशाह से जाकर कहो कि मैंने अजीम रियोल ने जिसने अकेले ही साथ को निपटा दिया था, वो उनसे मिलने आया है। पहरीदार शक्ति में आ गया जब उसने ये सुना, वो रियोल को बादशाह के पास ले गया। वाओ बादशाह का महल, वो मधुमक्खियाँ सचमुच मेरे लिए खुश किस्मती बादशाह सलामत को मेरा सलाम। स मेरी सल्तनत को दो दयो तकलीफ देते हैं, वो मेरी रियाया को डराते हैं और मेरे जानवर ले जाते हैं। तुम हे जंगल में जाना चाहिए, जहां वो रहते हैं और उनसे लड़ाई करनी चाहिए। वो मक्खियां खुशनसीबी नहीं थी। अगर तुम ऐसा करोगे, तो तुम मेरी बेटी से निकाह कर सकते हो और मेरी आधी सल्त <coughs> मैं इस जंगल में जाऊंगा और आपके पास सिर्फ खुशखबरी लेकर ही हाजिर होऊंगा बहुत खूब तुम अपने साथ जितने चाहो सिपाही ले जा सकते हो अजीम बादशाह मुझे किसी भी सिपाही की जरूरत नहीं है मैं अपने बूते पर जाऊंगा और इन दो दय्यों को आसानी से हरा दूंगा तो वो उस घने जंगल में चला चलो आप कुछ मजा करते हैं। उसने उनमें से एक दयु के ऊपर एक सिप फेंका। वो दयु के सिर पर लगा और उसे जगा दिया। हम? क्या तुमने मुझे अभी मारा? क्या? क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे? मैं सोया हुआ हूँ। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? जाओ फिर से सो जाओ। शौत में ख्वाब देख रहा था और फिर वो खराटे मारने लगा रिउल ने एक और पत्थर फेंका पर इस मर्तबा दूसरे दयों पर वो जाग उठा और दर्द की वजह से गुस्से में आ गया ओ क्या तुमने मुझे मारा हा? नहीं मैंने नहीं मारा मैं कब से सो रहा था मुझे यकीन है तुमने मुझे मारा तुमने एक बार मुझे फिर तभी रियोल ने दूसरी तरफ से सेब फेंका। इसने उन दोनों दयो की तवज्जो में खलल डाला जब उन्होंने दरख्त की छाल से सेब की टकराने की आवाज सुनी। मेरे ख्याल से कोई वहाँ है जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। खैर, वो इतना कलमंद नहीं है। चलो, चलें, उसे पकड़ते हैं। जब वो दोनों � दोनों दयों ने पूरी कोशिश कर ली उस पिंजरे को तोड़ने की। जल्दी ही वो थक गए और बेहोश हो गए। रियोल मुस्कुराया, लिया बादशाह सलामत। मैंने दयों को पिंजरे में कैद कर लिया। क्या आप मुझे शहजादी और सल्तनत मिल सकेगी? इतनी आसानी से नहीं। अभी नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है तभी तुम मेरी बेटी से निकाह कर पाओगे और मेरी आधी सल्तनत तुम्हें मिलेगी। जो आप मुझसे करने को कह रहे हैं, मैं वो खुशी-खुशी करूँगा। तो वो यूनिकॉन को पकड़ने के लिए जंगल में रवाना हो गया। जब उसने उसे देखा, तो वो यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत यूनिकॉन थी। जब उसने रियोल को देख मुझे बादशाह ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें उनके पास अपने साथ ले चल सकूं। बादशाह? हम्म, बादशाह को मौका मिला था मुझे ले जाने का। मैंने उनसे कहा था कि वो बस मेरी एक मुराद पूरी करें, पर वो ऐसा नहीं कर सके। और वो मुराद क्या है? मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए उसे पूरी करने की। मेरी मु अगर तुम ऐसा कर सको, तो मैं तुम्हारे साथ सल्तनत में चलने को तैयार हूँ। रियोल ने ऊपर देखा, वहाँ बादल झाँके थे और जल्दी ही बारिश होने वाली थी। उसने कुछ देर सोचा और उसे एक आइडिया आया। क्या बस इतना ही? ये बहुत ही आसान काम है। मैं बस कुछ ही पलों में तुम्हें धनक दिखा सकता हूँ। उससे छूट बोला मुझे चमकती हुई धनक देखनी थी और तुमने मुझे बारिश दे दी मैं एक साहिर हूँ और बारिश से मुझे कुवत मिलती है एक मर्तबा जब मैं पूरी ताकत खुद में जज्ब कर लूंगा तब मैं तुम्हें धनक दिखाऊंगा जल्दी ही बारिश रुक गई और जब बादल छटे तो वहां एक धनक नुमाया हुई अब वहां सूरत है ये रंग मेरे दिल में मसर्रत भर रहे हैं ओह शुक्रिया ज़िम साहिर जैसा कि मैंने वादा किया था मैं तुम्हारे साथ बादशाह के पास जाऊंगी और इस तरह रियोल और यूनिकॉन इकट्ठे मिलकर सल्तनत में गए बादशाह सलामत मैं आपके लिए यूनिकॉन लाया हूं अब आपको अपना वादा निभाना हो तो अगले ही दिन बहुत धूमधाम से निकाह हुआ और सल्तनत ने खुशियां मनाई। उस रात जब वो बिस्तर में थे, शहजादी ने सुना कि रियोल अपनी नींद में बात कर रहा था। ये लो भाई, इस कोट को काटो और इसे सही तरीके से सीओ। कोट? सील ना है। मेरे शोहर में कोई ख़सुसियात नहीं है। वो बस एक कामदर्जी है। � मैं उसे जाने के लिए नहीं कह सकता, ये मुनासिब नहीं होगा, पर फिक्र न करो अजीजा मैं आज रात ही अपने पहरेदारों को कहूंगा उसे ले जाने। जब बादशाह बात कर रहा था, तब एक वजीर जो रियोल को बहुत पसंद करता था, उसने वो सुना जो बादशाह ने कहा था। वो रियोल को ढूँढने गया और वो सब बता� तुमसे छुटकारा पाने की तुम खबरदार रहना ओ क्या ऐसा है फिर बादशाह सचमुच बहुत नाशुक्र है खैर शुक्रिया हुजूर मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है उस रात रियोल के कमरे के बाहर बादशाह के पहरेदार उसे ले जाने के लिए आए वो वहां खड़े थे इस बात का यकीन कर लेने के लिए कि ریول सोया हुआ है रियोल पूरी तरह जागा हुआ था अपने पूरे होश हवास में और बाखबर था उसने वो आवाजें सुनी जो पहरेदारों की थीं जब वो आए वो बुलंद आवाज में बोला मैं ریول और ताकतवर रियोल हूं मैं वो दिया सबसे सख्त पत्थर को पानी में बदल दिया और दो सबसे कर लिया क्या वो नींद में बातें कर रहा है? मैंने सुना था लोग नींद में जोर से खराटे लेते हैं पर जोर से बोलते हैं ये नहीं सुना था। भला मैं उन लोगों से क्यों डरूं जो मेरे दरवाजे के बाहर खड़े हैं, मुझ पर झपटने की इंतजार में? क्या उन्हें और ज़्यादा सबूत चाहिए कि मैं कितना ताकतवर ह� एक मर्तबा जब उसे यकीन हो गया कि यहां कोई नहीं है, उस दिन के बाद किसी ने कभी रियोल से ये सवाल नहीं पूछा कि वो कितना ताकतवर है। उसने अपनी आधी सल्तनत पर बाहुरुर और बाह इज्जत हुकूमत की और अपनी बीवी के साथ जिंदगी का लुत्फ़ उठाया। रियोल ताकतवर नहीं था, ये उसकी ताकत नहीं थी जिसने उसे کتنی گھنانی ہے مجھے اس سے اڑالنے دو عزیزی وہ میری لئے خوش قسمتی لاتی ہے اور یہ شاید اس کی تقدیر بھی ہو جس نے اس کی طرف اڑ کر آنے کا فیصلہ کیا